देवी भागवत प्रथम स्कंध सूत जी कहते हैं तदनंतर भगवान श्रीहरि की बात सुनकर मधु और कैटब महान आश्चर्य में पड़ गए वे हम ठगे गए मानकर खड़े रहे उनके मुख पर शोक की घटा घिर आई सर्वत्र जल भरा था कहीं भी प्राकृतिक भूमि नहीं दिखती यह मन में विचार कर वे भगवान से कहने लगे जनार्दन तुम देवताओं के स्वामी हो तुमने भी पहले वर देने की बात कही है तुम कभी झूठ नहीं बोलते अतः हमारा भी अभिलचित वर दो माधव हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध करो हमने तुमसे मौ स्वीकार कर ली किंतु तुम भी वचन का पालन करना तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया साथ ही वे हंसकर कहने लगे महाभाग जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही तुम्हें मार रहा हूँ जो कहकर देवातिदेव भगवान विष्णु ने अपने विशाल जांघे फैला कर, जल पर ही जल रहित स्थान मधु और कैटअप को दिखा दिया साथ ही कहा इस स्थान पर जल नहीं है अब तुम अपना मस्तक दे दो आज से मैं भी सत्यवादी रहूँगा और तुम भी भगवान का यह कथन सुनकर उसकी सत्यता पर वे विचार करते रहे पश्चात अपने चार हजार कोष वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया उस समय भगवान ने अपनी जाँघें सटा ली यह देखकर मधु और कैटअप को बड़ा आश्चर्य हुआ उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा उन्होंने मस्तक रख दिए तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट डाला तदनंतर मधु और कैटप के प्राण पखेड़ उड़ गए उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया उनश्वरों तभी से पृथ्वी का नाम मेदनी पड़ गया इसीलिए मिट्टी खाना निषेध माना जाता है तुम लोगों ने जो पूछा था वह सारा प्रसंग भली भांति विचार कर मैं कह चुका अतः तो विज्ञ पुरुषों को उचित है कि विद्या स्व महामाया की ही सदा आराधना करें सभी देवता और दानव भी उस परम शक्ति की ही उपासना करते हैं त्रिलोकी में भगवती से बढ़ कोई भी देवता नहीं है यह बात सत्य है वेद और शास्त्र इसके प्रमाण हैं। अतः वे चाहे निर्गुण हो अथवा सगुण उन पर शक्ति की उपासना करनी ही चाहिए